नमो भगवते ओ नमोदेवा नमो भगवते नमो नमो नमो नमो भगवते भगवते भगवते भगवते ओम ज्ञानतिमिरांध ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरमील यस्मे श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थित भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं दधा स्वदातिक हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपिका का राधाका राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी ऋषभाुसुते प्रणमा हरिप्रि वाशाकलपत्य कृपा सिंधु पतिता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंदी श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा तो आप सबका स्वागत है इस छोटे से कार्यक्रम में तो कुछ समय के लिए हाँ भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा उनकी जो महिमा है उसका हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे तो भगवान का ये जो विशेष प्राकट्य है इस रूप में जगन्नाथ बलदेव और के रूप में ये बहुत ही विशेष हैं जिनको देखने के लिए और जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवी देवता भी इस भूतल पर आते हैं और जगन्नाथपुरी में आते हैं तो आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कैसे भगवान या ऐसे एक विशेष स्वरूप को उन्होंने प्राप्त किया है जगन्नाथ साक्षात कौन है कृष्ण हैं लेकिन कृष्ण से हम परिचित हैं कि कृष्ण त्रिभंग रूप में खड़े रहते हैं और अपने हाथ में क्या करते हैं बाँसुरी पकड़ते हैं तो भगवान जगन्नाथ के बारे में देखा जाता है और कहा जाता है कि बंसी नाई हाथे हाँ चैतन्य चरितमृत ग्रंथ है जिसमें वर्णन आता है कि जिनके हाथ में क्या नहीं है बंसी नहीं है तो वास्तव में ये बड़ा विशेष है और भगवान जगन्नाथ ये ऐसा कृष्ण का स्वरूप है जो सदैव दौड़ता है वृंदावन की ओर कहाँ दौड़ता है वृंदावन की ओर तो भगवान कृष्ण की विशेष विशेष लीला है और ये विशेष विशेष स्वरूप है जो उन्होंने वृंदावन त्यागने के पश्चात हाँ द्वारका में ये जो स्वरूप है उसको प्रकट किया था तो विशेष रूप से ग्रंथों में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण लगभग 11 साल हाँ वैसे आचार्यगण कहते कि 10 महीने 10 साल और 7 महीने समथिंग वो वृंदावन में उन्होंने निवास किया और उसके पश्चात वो मथुरा के लिए चले जाते हैं और मथुरा से जरा के भय से या जरा ये उनकी एक विशेष लीला है भगवान क्या करते हैं द्वारका दौ, नगरी की स्थापना करके अपने सारे भक्तों के समेत यदुवंशुओं के समेत द्वारका में निवास करते हैं तो वृंदावन में भगवान का बहुत अधिक लगाव है वृंदावन धाम से क्यों लगाव है कृष्ण का क्योंकि वहाँ जो व्रजवासीगण है वृंदावन के जो भक्त हैं वो कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है भक्त इतने प्रिय है कि वृंदावन का नाम उन्होंने अपने भक्त के नाम से रखा है ना? वृंदावन ये वृंदा किसका नाम है तुलसी, तुलसी, तुलसी का वो कृष्णा के डिवोटी है हाँ तुलसी कृष्ण प्रियसी हम कहते ना भगवान के अति प्रिय है भगवान कुछ खाते नहीं है जब तक उसमें क्या ना हो तुलसी, तुलसी, तुलसी ना हो तो इतना अधिक उनका अपने ब्रजवासी भक्तों से प्रीति है जिनके कारण वो अपने उस धाम का नाम है भक्त के नाम से रखते हैं तो ऐसे भगवान वृंदावन के सारे गोप सखाओं से गोपिकाओं से नंद यशोदा से अत्यधिक प्रेम करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है और वास्तव में भगवान का और भगवान के बीच भक्तों का जो प्रेम का जो आदान प्रदान है वो हमारे बुद्धि से परे है हम क्या उसको समझ सकते हैं हाँ तो ऐसे हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो इन महान भक्तों के और भगवान के बीच के प्रेम को समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी जो शास्त्रों में वर्णित है उसको हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए तो उनकी कृपा से ही हम कुछ अंश समझ पाते हैं तो ऐसे भगवान जब वृंदावन को छोड़ते हैं मथुरा या द्वारका में या द्वारका में आ जाते हैं तो कृष्ण का जो मन है वो वृंदावन में ही बना रहता है भगवान द्वारका में निवास करते हैं लेकिन फिर भी उनका हृदय कहाँ होता है वृंदावन में होता है इसलिए भगवान क्या करते हैं एक बार उनके जो सखा है हा उनके जो चाचा के लड़के हैं उद्धव नाम सुना होगा आपने उद्धव का तो उद्धव को क्या करते भेजते हैं और ये बोलते हुए भेजते कि उद्धव मोहे ब्रज विसरतनाए कहते कृष्णा ये मथुरा में है वृंदावन को छोड़कर वो आए हैं वो कहते कि ये वृंदावन ऐसी चीज़ है जो मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ हे उद्धव उनका हाथ पकड़ के वे कहते हैं कि तुम चले जाओ अब वृंदावन में चले जाओ और वहाँ उनको सांत्वना दो वृंदावन के भक्तों को कि मैं मथुरा से क्या होऊंगा एक दिन वापस आऊँगा तो ये उद्धव जब जाते हैं तो उद्धव की एक विशेषता है उद्धव दिखने में कृष्ण के समान होते हैं और उद्धव की विशेषता क्या है उद्धव कहते हैं कि हे है कृष्णा मुझे आपकी माया का कोई भय नहीं है हुँ? माया का मतलब क्या है माया का अर्थ माया वो चीज़ है जो हमें कृष्ण को भुला दे या प्रभुपद कहते हैं जिस जो नए है उसको है मानना मैं ये शरीर नई हूँ लेकिन मैं क्या मानता हूँ मैं ये शरीर हूँ मैं ये बॉडी हूँ ये भी एक माया है और हमारे लिए वो व्यक्ति वो वस्तु वो स्थान माया हो सकता है जो हमें कृष्ण का क्या करता है विस्मरण कराता है कृष्ण को भुला देता है तो ऐसे उद्धव कहते मुझे माया का भय नहीं है कृष्ण कहते क्यों कहते हैं कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ जो आपने इस्तेमाल नहीं की हो क्योंकि उद्धव ऐसे व्यक्तित्व थे वो वस्त्र भी कभी नए नहीं, नहीं पहने जो कृष्ण ने पहने थे उनका जो उचिष्ट है उसको वो पहना करते थे और उन्होंने कभी ऐसा प्रसाद जो कृष्ण जब तक नहीं खाते उनका उच्चिष्ट के अलावा उद्धव ने अपने जीवन में कुछ और खाया नहीं था तो ये सीक्रेट है कि भगवान को अर्पित किए हुए हर चीज को हम स्वीकार करें तो भगवान की ये शक्तिशाली माया है जो हमें कृष्ण को भुला देती है उसके प्रभाव से हम क्या हो जाते हैं बच जाते इसलिए तो कृष्ण कहते हैं यज्ञ शिष्टा आत्म आत्मकारणात जो लोग अपने लिए भोजन पकाकर खाते हैं आत्मकारणात वो वास्तव में पापी खाते हैं लेकिन जो मुझे अर्पित खाते हैं हाँ वो उससे मुक्त हो जाते हैं और वास्तव में भगवान की कृपा वो व्यक्ति प्राप्त करते हैं माया के प्रभाव से बच जाते हैं तो इस प्रकार से उद्धव जब पहुंचे वृंदावन में तो उन्होंने वृंदावन में देखा कि ये वृंदावन वास्तव में बड़ा ही इस संसार से अलग है वहाँ हर कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए क्रंदन कर रहा है हर कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए रो रहा है जब वो पहुंचे वृंदावन में तो उन्होंने पूछा नंद महाराज और यशोदा के घर में जाने का रास्ता कौन सा है तो किसी ने कहा ये देखो जहां ये पानी छोटा सा बह रहा है ये जहां एंड होगा वो स्थान नंद महाराज का महल है तो वो कहते ये जल क्या है किसी ने कहा यशोदा माता के क्या है आंसू है कहते इतना कैसे प्रेम कर सकता है कोई कृष्ण से इतना अत्यधिक लगाव भगवान से वास्तव में जीवन की सिद्धि क्या है कि भगवान के प्रति हम क्या हो जाए आकृष्ट हो जाए या अटैच्ड हो जाए हाँ आकर्षित हो जाए भगवान के प्रति आसक्त हो जाए तो ये वृंदावन वासियों का कृष्ण से अत्यधिक आसक्ति का भाव है जो जिनका जीवन आ? कृष्ण के लिए है जो उनके जीवन का जो केंद्र बिंदु है सेंटर है वो कौन है कृष्ण है उसी को वृंदावन कहते हैं इसलिए घर को भी वृंदावन बना सकते हैं घर को भी वैकुंठ का वातावरण बनाया जा सकता है लेकिन उसमें हम सेंटर किसको बनाएं? कृष्ण को बनाएं, लेकिन घर में हम कृष्ण को सेंटर नहीं बनाते हैं या खुद सेंटर्ड हो जाते हैं या पत्नी कहते न मैं सेंटर्ड हूँ फिर बच्चे बड़े हो जाते कहते ना पापा मैं हूँ हाँ तो उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है मतलब घर का हर व्यक्ति कृष्ण बनना चाहता है इसलिए हम सब जो कृष्ण बनना चाहते मतलब सेल्फ सेंटर्ड होना चाहते हैं जिसके कारण घर में कभी शांति नहीं होती है हमेशा अशांति का वातावरण रहता है कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि घर के प्राणी प्राणी ने कह सकते लोग एक दूसरे को क्या है देखना नहीं चाहते एक ही घर में रहते हैं बात नहीं करना चाहते देखना नहीं चाहते क्यों क्योंकि सबने क्या किया है अपने आप को सेंटर बनाया है इसलिए पूर्व काल में घरों का नाम भवन रखते थे ना भवन क्यों रखते थे भगवान भगवान जिनका ये जिनको जिन को लोगों ने भगवान को अपना घर का केंद्र बिंदु बनाया है सेंटर बनाया है इसलिए उसको भवन कहते हैं भ मींस भगवान और अभी क्या है भ को हटा दिया है हमने क्या बचा है वन और वन में कौन रहते हैं नेचुरली प्राणी निवास करते हैं तो इसलिए सरलतम जीवन एक्चुअली व्यक्ति को व्यक्ति सुखी सुखमय जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकता है लेकिन उसको ये आर्ट सीखनी होगी और वो आर्ट भगवान ने भगवद्गीता में दी है अपने भक्तों के माध्यम से दी है हाँ तो इन सब चीज़ों को हम जब देखते हैं समझते हैं सुनते हैं अध्ययन करते हैं तो सरलता से चाहे हम घर में भी क्यों निवास ना करें तो भी घर में रहकर भी हम वैकुंठ की अनुभूति कर सकते हैं इसलिए हमारे परंपरा के एक महान भक्त थे जिनका नाम था भक्ति विनोद ठाकुर क्या नाम था भक्ति विनोद ठाकुर जो अंग्रेजों के समय में मैजिस्ट्रेट थे इतने महान कृष्ण के भक्त थे जो कहते हैं जय दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहते गोलोक भा ऐसा बोलते हैं वो कहते जिस दिन मैं अपने घर में देखता हूँ भजन कीर्तन हो रहा है कृष्ण का गुणगान हो रहा है उस दिन मेरा घर घर नहीं रहता वो क्या बन जाता है गोलोक वृंदावन इतना सरल है हाँ लेकिन वही है कि कृष्ण को हमें बीच में रखना होगा हाँ सबके बीच में हाँ कृष्ण को स्थापित करना होगा तो इसलिए ये परम आवश्यक है और वही वृंदावन कॉन्शियसनेस है वृंदावन का यही वातावरण है हाँ तो इसलिए ऐसे वृंदावन को जो बुद्धों ने देखा कि यहाँ का हर एक व्यक्ति कृष्ण के लिए रो रहा है तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इनको बोलो अरे रो मत रो मत उद्धव कहते अपराध होगा वृंदावन के भक्तों को कहेंगे कि कृष्ण के लिए मत रो ये संसार में लोग किसके लिए रोते हैं सांसारिक चीजों के लिए रोते हैं है। बचपन से हम रोते हुए आते कि नहीं डॉक्टर्स को तो अच्छे से पता है हाँ बच्चा जब तक गर्भ से बाहर आता है रोए नहीं तो कहते ये उचित नहीं है हाँ ठीक नहीं है उसको ये तो निकालते और कहते कि हाँ रो थोड़ा तो बचपन से अंत तक जीवन भर रोते रहते हैं लेकिन कृष्ण के लिए नहीं रोते हाँ सांसारिक लोगों के लिए वस्तुओं के लिए चीजों के लिए हम रोते हैं लेकिन वृंदावन के लोग रो भी रहे थे तो किसके लिए कृष्ण के लिए तो ऐसे उद्धव जब देखते हैं कि इतना अधिक प्रेम है तो वृद्धव वहाँ उनका हृदय पिघल जाता है बल्कि उद्धव बहुत पढ़े लिखे थे उद्धव उद्धव का शिक्षा कहाँ हुआ था स्वर्ग में हुआ था पैराडाइज यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं न कहते हैं कि उनके गुरु थे बृहस्पति जिनके अंडर उन्होंने शिक्षा ली और लिया एक्सपर्ट थे बहुत ही ज्ञाता थे सब चीजों के कृष्ण को कुछ पूछना भी था परामर्श तो हमेशा उद्धव से करते थे तो ऐसे भगवान का जो हृदय है वो वृंदावन था उनको कभी द्वारका में या मथुरा में आनंद की अनुभूति नहीं हुई बल्कि मथुरा में कुछ साल रहे लगभग सत्रह साल उसके बाद भगवान लगभग सौ सालों के लिए कृष्ण द्वारका में निवास करते हैं और द्वारका में भगवान जब निवास करने लगे तो भगवान ने सारे रानियों से विवाह कर लिया था सोलह रानियां जिनमें से आठ प्रमुख थी और आठों में भी सबसे प्रमुख कौन थी रुक्मिनी थे तो ऐसे कृष्णा जब वहां निवास करते थे द्वारका में तो उस समय ये द्वारका की रानिया बहुत चिंतित थी वो सोचते थे कि हम इतनी सारी एक इतने हजारों रानियां हैं लेकिन एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं किसको संतुष्ट नहीं कर पा रही है कृष्ण को क्या ऐसी चीज है कि कृष्ण हमेशा वृंदावन के बारे में सोचते हैं मथुरा में रहकर भी वृंदा द्वारका में रहते हुए भी क्योंकि जब रात्रि में कृष्ण विश्राम करते थे तो कृष्ण रोते रहते थे रात को उनके ऐसा वर्णन आता है बा ग्रंथों में कि उनका जो पिलो था तकिया वो पूर्ण रूपेण गीला हो जाता था और वहाँ ही वो निद्रा नि, निद्रा अवस्था में बोला करते थे कृष्ण उनकी विशेष लीला है सारे जगत को ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे वृंदावन के निवासी कितने अधिक प्रिय हैं तो वो वहां से चिल्लाते रहते थे हे माता यशोदा हे माता यशोदा मुझे भूख लगी है मेरे लिए मक्खन कहाँ है श्री कहाँ हैं दूध कहाँ है दही कहाँ है इस प्रकार से रात को विश्राम करते हुए भगवान स्वप्न अवस्था में ऐसे बोलते रहते थे कभी कभी कहते थे सुबल उनके जो सखा है फ्रेंड्स है उन सबके नाम ले लेते थे कृष्ण कहते कि जल्दी चलो जल्दी चलो हमें गवे चराने के लिए जाना है हाँ कभी कभी गोपियों के नाम लेते थे तो सत्य कहती है इतना ही नहीं हम जब हम मैं सोती हूँ तो मेरी वेनिक खींचते हुए वे कहते हैं कि गोपी का हो आप कहा हो तो कृष्ण की ऐसी स्थिति थी ये सारी रानिया सोचती थी कि हम इतनी सेवा करते उनकी फिर भी कभी भी हमारा नाम उन्होंने आज तक लिया नहीं ये वृंदावन के भक्तों में क्या ऐसी चीज है क्या ऐसी विशेषता है तो एक दिन ये कृष्ण से पूछना शुरू करती है कृष्ण ऑफिस के लिए निकले थे कहा निकले थे कृष्ण का ऑफिस है सुधरमा सभा कृष्ण मैनेज करते हैं द्वारका को हाँ जब द्वारका की स्थापना की थे जब द्वारका स्थापित हुआ तो देवताओं ने एक ऑडिटोरियम दिया था वो उसका नाम था सुधर्मा सभा जिसमें कभी आयु बढ़ते नहीं थे और कम लोग है तो वो छोटा हो जाता था ज़्यादा लोग हो गए तो वो बड़ा होता था बहुत सारा वर्णन है उसमें तो ऐसा अमेजिंग जो सुधरमा सभाग्रह था कृष्ण सुबह सुबह उसमें जाते थे और सारा अपना ऑफिशियल कार्य करते थे तो कृष्ण एक दिन निकल ही रहे थे बल्कि द्वारका में नारद ने देखा ये जाते कैसे ऑफिस क्योंकि कृष्ण एक ही समय में सोलह रानियों के घर में होते थे जब सुबह निकलेंगे तो इतने कृष्णा जाएंगे क्या वहा बाहर तो कृष्ण सब रानियों के महल से एक साथ बाहर निकलते थे और निकलकर क्या हो जाते थे एक हो जाते थे और फिर रथ में बैठ निकल जाते थे सुधारमा सबाज द्वारका में आप जाते हो कितने लोग गए द्वारका वहाँ दो हैं गोमती द्वारका और दूसरा है बेट द्वारका तो जो गोमती द्वारका है जहाँ अभी भगवान द्वारकाधीश का बहुत ही पुरातन मंदिर है वहाँ वास्तव में सभागृह हुआ करता था और अभी जो बेट द्वारका है हाँ जहाँ ये सारे रानियों के महल हुआ करते थे भगवान वहां से जाया करते थे तो ऐसे भगवान भगवान ने कहा कि हे रुक्मिनी अब बहुत बोल रही हो मजा अभी जाने के बाद अभी अभी मत पूछ सारी चीजें हाँ मैं अभी जल्दी में हूं मैं जाता हूं वापस आऊंगा तब तुम्हारा ये जो प्रश्न है ना इसके उत्तर इसका उत्तर दूंगा तो ऐसे सारी रानिया सोच रही थी सोच रहे थी उसी समय उन रानियों ने देखा कि उनके महल में रुक्मिणी के महल में जो बलराम की माता है कौन है बलराम की माता रोहिणी देवी जो रोहिणी माता का आगमन होता है और ये सारी रानिया रोहिणी माता को कहते हैं कि है रोहिणी माता आपने तो कृष्णा और बलराम को बचपन से देखा है वृंदावन में उनकी सारी लीलाओं को आपने आंखों से देखा है आप हमें थोड़ा सा बताइए क्या कारण है कि ये जो कृष्णा है वो हमेशा वृंदावन की ओर आकर्षित रहते हैं और हमसे इतने आकृष्ट नहीं है तो ऐसा जब पूछा तो रोहिणी माता की आंखें भर आई आंसू से वो कहने लगी क्या आपको बताओ वृंदावन की महिमा और वृंदावन के भक्तों का जो गुण है वृंदावन के भक्तों का कृष्ण के प्रति जो सेवा भाव है डिवोशन है उसकी कोई तुलना नहीं है तो ऐसे रोहिणी देवी ने कहा कि ये बताने के लिए क्या हमें एक सीक्रेट स्थान चाहिए हाँ एक सीक्रेट रूम चाहिए जिसमें आप सब बैठो और मैं वर्णन हाँ उसका करती हूँ तो ऐसे जब कहा तो रुक्मिणी के महल में एक सीक्रेट एक रूम ढूंढा गया जिसमें रोहिणी देवी को एक ऊंचे आसन में बिठाया और सारी रानिया वहां बैठ गई लेकिन रोहिणी माता ने कहा कि क्योंकि जहां भी ये वृंदावन का चर्चा होता है कृष्ण वहां क्या हो जाते हैं दौड़कर आते हैं जहां भी कोई व्यक्ति वृंदावन का गुणगान करता है यह कृष्ण का नेचर है इसलिए तो कृष्ण कहते हैं नाहम तिस्टा में वैकुंठ है हाँ योगी योगी नाम हृदयेश वहाँ यायंती मद भक्ता तत्रिष्ठा में नारद कि ये नारद मैं न ना योगियों के हृदय में निवास करता हूँ न वैकुंठ में निवास करता हूँ लेकिन मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं और मेरी मेरी चर्चा करते हैं वहाँ में क्या होता हूँ उपस्थित हो जाता हूँ तो रोहिणी ने कहा कि ये वृंदावन की जो स्टोरी है वृंदावन की जो कहानी है ये इतनी आकृष्ट करती है कृष्ण को कि कृष्ण वहां खींचे चले आते हैं इसलिए जो दरवाजा है इसमें कोई एक व्यक्ति को खड़ा होना होगा तो इतनी सारी रानियों ने का हम में से कोई नहीं होगा खड़ा क्योंकि आपसे सुनना है वो खड़ा होने का काम किसके लिए देखते हैं ऐसा जब चर्चा हो रहा था उसी समय सुभद्रा जी आ गए वहां कौन आ गए सुभद्रा ये रानियों ने कहा अरे अरे सुभद्रा वो बहुत बड़ी नहीं थी छोटी थी कहा सुभद्रा तुम क्या करो ये रानिया कहते हम तो आपको अच्छे अच्छे कपड़े देंगे अच्छे अच्छे अलंकार देंगे तुम क्या हो जाना वहा दरवाजे में खड़े हो जाना और जैसे कृष्णा और बलराम आते हैं उनको अंदर आने मत देना और उनको वहां रोक के रखना या तो आते हैं तो हमें बताना तो उस समय हम कथा क्या करेंगे बंद करेंगे बोलना बंद करेंगे तो सुभद्रा तो बहुत खुश हो गए उनको इतने अच्छे गहने मिलने वाले थे आभूषण मिलने वाले थे वस्त्र मिलने वाले थे तो सुभद्रा देवी खड़ी हो जाती हैं और कैसे खड़ी हो जाती है हा जैसे छोटा सा बच्चा है ना कोई पिता आते ऑफिस से तो कहते पापा आपको अंदर आने नहीं देंगे वो यक होता है ना एक स्टाइल में खड़ा हो जाता है इधर एक हाथ इधर एक हाथ इधर एक पाव इधर एक पाव तो सुभद्रा ऐसे खड़ी हो गई थी ऐसे दोनों हाथ और दोनों पाव ऐसे तो बिल्कुल ऐसे स्तब्ध हो गई और अंदर रोहिणी देवी कृष्ण का गुणगान शुरू करती है जैसे ही वृंदावन का गुणगान उन्होंने शुरू किया उसी समय सुधर्मा सभा में बैठे हुए कृष्ण के हृदय में कुछ होने लगा कृष्ण कहते बलराम जल्दी करो वाइंडअप करो ये सारा अभी दौड़ना है हमें दोनों को जाना है क्योंकि वह रोहिणी माता क्या कर रही है गुणगान कर रही है ब्रज लीला का गुण गुणगान कर रही है लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं तो ब्रजवासियों का जब वर्णन होता है तो कृष्ण आकृष्ट हो जाते हैं क्योंकि भगवान वृंदावन के निवासियों से अत्यधिक प्रेम करते हैं तो इसलिए प्रभुपात कहा करते थे तीन प्रकार के वृंदावन के निवासी होते हैं एक है जो वृंदावन में जन्म लेता है वो भी क्या है ब्रजवासी है दूसरा जो दूर कहा जन्म लिया है लेकिन वो वृंदावन में आकर बस बस जाता है वो भी क्या है वृंदावन वासी है और तीसरा कौन है जिसने वृंदावन में भी जन्म नहीं लिया वो दूर जन्म लेके वृंदावन आकर भी नहीं बसा लेकिन दूर रहकर भी वृंदावन की कॉन्शियसनेस में भावना में रहता है वो भी क्या है वृंदावन का वासी है इसलिए प्रभुपाद ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है क्या बनने की अपॉर्चुनिटी दी है वृंदावन वासी हम रोज गाते हैं ना तुलसी आरती में गाते हैं क्या गाते हैं वृंदावन का वास मुझे प्रदान करो जिसमें तो इस प्रकार से कृष्ण जब सुनते हैं वृंदावन वासियों के बारे में कृष्ण और बलराम दौड़ कर आते हैं जैसे दौड़ कर आते हैं तो देखते हैं कि अरे अंदर कुछ चल रहा है और ये ये, ये जो सुभद्रा देवी है ये कृष्ण और ये वृंदावन के निवासियों के बारे में सुनने में पूर्ण रूपे न मग्न हो गए निमग्न हो गए और इतनी निमग्न हो गई कि वो भूल गए कि उनके साथ पीछे कौन खड़े हैं कृष्ण और बलराम आके खड़े हुए हैं और एक और कृष्ण खड़े हो गए और एक और कौन खड़े हो गए बलराम बीच में किसको रखा है उन्होंने सुभद्रा देवी को और जैसे जैसे वृंदावन का वर्णन होते जा रहा था अभी इनका नॉर्मल स्वरूप था क्योंकि कृष्ण हैं अब उनका नॉर्मल स्वरूप है बलराम और सुभद्रा भी उसी प्रकार से हैं लेकिन जैसे जैसे अंदर कृष्ण का वृंदावनवासियों का वर्णन हो रहा था उनके आपस में प्रेम व्यवहार व्यापार का वर्णन हो रहा था तो यहाँ ये तीनों उसको श्रवण करने मात्र से उनमें परिवर्तन आने लगा कि भगवान देखते कि इतना प्रेम संबंध है मेरा और भक्तों के बीच में कि भगवान के जो अंग हैं वो क्या हो जाते हैं अंदर चले जाते हैं टेक्निकल भाषा में स्पिरिचुअली कहते हैं महाभाव मतलब प्रेम का बहुत ही ऊँचा स्तर है जो हमारे बुद्धि से परे हैं हमारे लिए अचिंत्य है तो भगवान उस स्थिति में उनके सारे शरीर के अंग अंदर जाते हैं उनके हाथ अंदर चले जाने लगते हैं पाव अंदर चले जाते हैं और आँखें क्या हो जाती है बड़ी होती कोई व्यक्ति आचार्य होता है तो हमने देखते देखते ऐसे बड़ा करके देखते कि क्या हो गया तो तो भगवान भी जब उनकी आंखें ऐसी विशाल होने लगी बलराम सुबद्रा, और जगन्नाथ तो इस प्रकार से वो निमग्न थे और अंदर चर्चा हो रहे थे जो रोहिणी देवी है अंदर वर्णन करते जा रही थी कृष्ण के बारे में और वृंदावन के निवासियों के बारे में तो रोहिणी देवी जब वर्णन कर रहे कर रहे थे तो ये इनका ये बाहर ऐसा स्वरूप प्रकट हो गया जैसे ये स्वरूप बाहर प्रकट हो गया तो उसी समय वहां से नारद मुनि आ आ गए गए कौन ये नारद मुनि बड़े सही समय में हैं बचपन से हम सुनते हैं उनके बारे में कुछ भी ऐसा हो हा? वहां आके ये पहुंच जाएंगे वास्तव में नारद मुनि ये कृष्ण लीला में फ्लेवर डालने का काम करते है ना हमें फ्लेवर अच्छे लगते ना आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर होते हैं तो उसी प्रकार से कृष्ण लीला में जो फ्लेवर्स ऐड करने का काम है वो कौन करते हैं नारद मुनि करते हैं ऐसे नारद मुनि है तो नारद मुनि जब आए उन्होंने देखा कि ये तीनों तो पूर्ण रूप में निमग्न है वो नारद मुनि वहां से चिल्लाते हैं मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा क्या बोला उन्होंने मैंने देखा, मैंने देखा देखा जोर से बोलिए मैंने मैंने देखा देखा तो नारद ने जोर से बोले मैंने देखा मैंने देखा ये कृष्णा अभी अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं थे ये कृष्णा अभी ये ये रूप उनका आ गया था हाथ अंदर चले गए पाव अंदर चले गए आंखे बड़ी बड़ी हो गई और ये ऐसी स्थिति में ये तीनों खड़े हैं अरे इन तीनों को एक ही व्यक्ति ने सबसे पहले दर्शन किया इस रूप में वो कौन थे नारद मुनि और ये नारद मुनि ने कहा मैंने देखा मैं देखा मैंने देखा तो ये व्यक्ति डर डर तो नहीं भगवान सोचो हम कुछ ऐसा कार्य करते और किसने साथ में जाते हुए मैंने देखा तो हम क्या हो जाते डरते <laughs> अच्छा किसी देखा है मुझे तो वैसे भगवान अपनी इस से बाहर गए अच्छा अरे नारद तुम हो तो भगवान के इस स्वरूप को देखकर नारद नाचने लगते हैं आनंदित होते हैं कहते हैं कि हे कृष्णा आपका ये जो स्वरूप है बहुत अद्भुत है तो कृष्णा उनके इस आनंद को देखकर कर कहते नारद बताओ मांगो क्या मांगना चाहते हो आज फुल्ली आपको स्वतंत्रता है कृष्णा हमें कहे कि बालक आप मांगो क्या चाहिए <laughs> तो हम क्या मांगेंगे हम तो हमारी बुद्धि इतनी निकृष्ट है छोटी है हमें भौतिक संसार से परे कुछ सोच नहीं सकते और इंद्रिय भोगोल से परे हमारे दिमाग काम नहीं करते हाँ तो ये जो इन पांच इंद्रियों को और उनके विषयों के परे हम कुछ सोच नहीं पाते हमारी इतनी लिमिटेड बुद्धि है तो ये जो नारद है उनका गुण है क्या है कि भगवान के जो महान भक्त है वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं वो किसके बारे में सोचते हैं जगत के कल्याण के बारे में सोचते हैं ये एक क्वालिटी होता है महान भक्तों का पर दुखी दुखी दूसरों को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाता है तो नारद मुनि ने यह कहा कि हे कृष्णा आपका इन तीनों का ये जो स्वरूप है आज तक विश्व ये त्रिभुवन में कहा प्रकट नहीं हुआ है फर्स्ट टाइम आपका ये स्वरूप प्रकट हुआ है द्वारका में तो आप क्या कीजिए इस स्वरूप को भूतल में हमेशा के लिए विग्रह के रूप में प्रकट हो जाइए और अपने दर्शन के द्वारा सारे जगत के लोगों का क्या कीजिए उद्धार कीजिए यह सुनकर कृष्ण आनंदित होते कि नारद तुम कितने महान हो हमेशा जीवों के कल्याण के बारे में सोचते हो तो भगवान को वो कहते हैं भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं इस रूप में प्रकट हो जाऊंगा और सबको अपना दर्शन प्रदान करूँगा अपने धाम के साथ अवतरित हो जाऊंगा और अपने नाम के साथ तो भगवान आ, का नाम उस समय पड़ता है जगन्नाथ जगन्नाथ देव के तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का ये प्राकट्य हो जाता है और भगवान प्रथम ये प्रकट होते हैं और विग्रह के रूप में किसके लिए प्रकट होते हैं राजा इंद्र दुमने के लिए भी प्रकट होते हैं तो राजा इंद्रदम्न अवंती या उज्जैन के राजा थे और एक दिन वो अपने महल में थे तो उन्होंने एक दिन उनके हृदय में डिजायर आ गई कि मुझे भगवान को साक्षात रूप में देखना है एज अ पर्सन डायरेक्ट देखा देखना है तो उन्होंने पूछा अपने सभा में भी कि कहा, कहा है भगवान अभी जिनका मैं साक्षात दर्शन कर सकू तो वो समय कोई बता नहीं पा रहा था भगवान स्वयं ही एक साधु का वेश धारण करते हैं और आते हैं कहते हैं कि मैं वो स्थान जानता हूं जहां हां जो भगवान चतुर्भुज भगवान है वो निवास करते हैं और जिनको देखने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो सकता है तो ऐसे भगवान उनका जो धाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी वहां निवास करते हैं तो ये अवंती नरेश महाराज इंद्रद्युम्न सारे अपने उज्जैन उनका जो स्थान था उसको त्याग देते हैं अपने पत्नी और सबको लेकर निकलते तो जो प्रजाजन थे उन्होंने कहा हम भी नहीं रहेंगे यहाँ हम भी आपके साथ चलेंगे तो वो सारे लोग जगन्नाथपुरी आते हैं और फिर भगवान उनके लिए प्रकट होते हैं इस दारु ब्रह्म दारु ब्रह्म मीन्स उड़न फॉर्म जब पहली बार भगवान का ये उड़न फॉर्म प्रकट हुआ था तो इंद्रदम्ना जी ने जब पहली बार देखा तो उनको लगा ये क्या है अपूर्ण है उन्होंने देखा कि उनको हाथ नहीं है और उनको पाव नहीं है तो ऐसे जब उनको लगा तो बहुत रोने लगे वो इंद्र ने कई दिन भोजन नहीं किया उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ कि मैंने अपराध किया है कि इस प्रकार से हाँ भगवान के विग्रह का निर्माण कार्य हो रहा था और मैंने उसमें बीच में, में बाधा डाली और दरवाजे ओपन करके उनके इस को देखा तो उस समय नारद आए थे नारद ने कहा नहीं नहीं ये ये राइट इनका फॉर्म है तो नारद ने ये जो हमने कथा चर्चा किए थे ये नारद ने इंद्र दिम्न को सुनाए थे उनको कहा ये स्वरूप ऐसे नहीं कि अभी प्रकट हुआ है भगवान ने ये द्वारका में इस रूप को प्रकट किया था जिसको मैंने अपने आंखों से देखा था तो ऐसे भगवान प्रकट हो जाते हैं जगत के कल्याण के लिए और राजा इंद्रदम्न जो भगवान के अति प्रिय हैं जिस प्रकार से नारद हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं नारद शब्द का क्या अर्थ है नार मींस नारायण और द का अर्थ क्या है देने वाले जो नारायण को देने में सक्षम है उनको क्या कहा जाता है नारद कहा जाता है प्रभुपात को भी उनके शिष्यगण कहते थे आप भी किसके समान हो नारद के समान हो नारद हमेशा भ्रमण करते हैं नारद मुनि बाजा विना राधिका रमन नाम नारद मुनि अपने हाथ में विना लेते हैं और उसको बजाते हुए क्या करते हैं कृष्णा कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे तो ऐसे नारद मुनि भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए संसार में भ्रमण करते हैं और सबको भक्ति देते हैं नारद ऐसे पर्सनैलिटी है कि उन्होंने सारे जो मेन मेन भागवतम या ग्रंथों में हम जो जो उदाहरण प्राप्त करते हैं उनको किसने भक्त बनाया है नारद ने बनाया है और नारद सबके पास जाते थे चाहे वो आसुर हो सुर हो और उनके सब भक्त हैं एक बार तो उन्होंने सांप को भी दीक्षा दे दी थी किसको दीक्षा दे दी थी एक सांप को भी दीक्षा दे दी अभी दीक्षा लेने के बाद वो साप बड़ा विनम्र हो गया नहीं भक्त लोग दीक्षा के बाद विनम्र हो जाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी ने तो ये सांप भी उससे तो वैसे सब डरते थे गांव में सांप से डरते थे अब देखो हमें भगवान के नाम का प्रभाव इतना पता नहीं है लेकिन ये सांप शब्द है उसमें इसके नाम में कितना प्रभाव है अभी हम कहे सांप आ रहा है <laughs> सब सांप शब्द में कितना पावर है नहीं तो कृष्ण नाम उससे आते देख है उसकी तुलना नहीं की जा सकती तो ऐसे वो जो साप भी है जब इन्होंने दीक्षा दी तो बड़ा विनम्र भक्त हो गया दास दासानुदास। वो गांव के बच्चे साफ घूमता था गांव में वो बच्चे देखा है तो कुछ करने रहे। उसका पूछ पकड़ते थे ऐसे घुमा घुमा के फेंक देते थे नारद जब आए कहते थे गुरुदेव बहुत दीक्षा के बाद बहुत बुरी हालत हो रही है भक्त बनने के पहले बड़ा अच्छा था मैं हेरी स्ट्रॉन्ग तो कहते अभी जब से मैं कृष्ण भक्त बना हूँ तब से कोई भी मुझे व्यक्ति धक्का मार देता है घुमा घुमा के फेंक देता है नारद कहते मैंने ऐसे तो नहीं कहा था आपको कहते जब आएंगे ये सब लोग तो मैं उनको काटना नहीं है लेकिन क्या करना है अपना फन तैयार रखना है कि मानो उनको काटने जा रहे हो तो आपके पास कोई आएगा नहीं तो उन्होंने वैसे किया तब से लोग क्या रहे सेफ रहे तो ना से साफ सोचते अभी सुखी जीवन है तो कहने का तात्पर्य है नारद हाँ वो देखते नहीं है सबको उन्होंने कृष्ण दे दिए उसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद है। के कोने कोने में वो गए हाँ, पूरे विश्व का चौदह परिक्रमा की है प्रभुपाद ने और चाहे वो किसी भी देश का कोई नागरिक क्यों ना हो किसी भी जात पात का व्यक्ति क्यों ना हो उसको श्रीला प्रभुपाद ने क्या दिया है कृष्ण दिया है कृष्ण के नाम के रूप में क्योंकि अभिन्नवा नाम नामिना कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है तो उसी प्रकार से भक्तगण कहते हैं कि नारद जैसे नारायण सबको देते हैं उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी क्या करते हैं सबको कृष्ण दे रहे हैं तो वैसे ही इंद्रद्युम्न भी हमेशा दूसरों की चिंता करते हैं महाराज इंद्रद्युम्न सबको कृपा देने के लिए उन्होंने जैसे जगन्नाथ प्रकट हो गए तो भगवान जगन्नाथ कहते हैं जब उनकी स्थापना हुई तो भगवान जगन्नाथ कहते कि मांगो हे इंद्रदम्न आप कुछ मांगो हाँ जैसे इंद्र ने क्या तीन चीजें मांगी हमने सुबह भी चर्चा की थी पहली चीज इंद्रदम्न ने मांगी थी कि हे कृष्णा हे जगन्नाथ देव आपका जो पट है आपका जो मंदिर है वो ज्यादा से ज्यादा खुला रहना चाहिए कम समय के लिए बंद हो आपके जो पट है हमेशा खुले रहे ताकि कि किसी भी समय कभी भी जीव आपके मंदिर में आए और आपका दर्शन प्राप्त कर सकता है तव दर्शनात्ति भगवान को देखने मात्र से व्यक्ति इस संसार से क्या होता है मुक्त हो सकता है रथे तु वाम पुनर्जन्मन विद्यते। भगवान को रथ के ऊपर चढ़ते हुए कोई देखता है ना जगन्नाथ को फिर इस संसार में उसका क्या है अंतिम जन्म है क्योंकि हम मरने के लिए बने हैं हाँ कोई कहेगा ना मैं ये होने के लिए बना हूँ वो चीज के लिए बना हूँ नहीं हम किसके लिए बने हैं मरने के लिए नेचुरल है हाँ तो हमें इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेना है तो भगवान को देखना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बहुत बड़ी सेवा है हमारे द्वारा तो ऐसे भगवान जगन्नाथ को ये निवेदन करते और दूसरा निवेदन करते कि हे कृष्ण आपके हाथों की जो उंगलियाँ हैं वो हमेशा क्या रहनी चाहिए रहनी चाहिए मतलब हे जगन्नाथ देव आप जब जगन्नाथपुरी धाम में निवास करोगे यहाँ देवालय में निवास करोगे तो आप पूरे दिन क्या करते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, खाते रहो भोगा भोग खाते रहो इसलिए जगन्नाथ जी जब घर में होते हैं तो उनको कई प्रकार के भोग क्या करने चाहिए व्यक्ति को बनाने चाहिए हर भक्तों को आमंत्रित करना चाहिए आपके लिए क्योंकि जगन्नाथ उसके प्रेमी हैं। भगवान जगन्नाथ क्या है ये भोग उनको अच्छा लगता है भोग को स्वीकार करते मानो वो सेवा को स्वीकार करते हैं ऐसे नहीं कि उनको कुछ भोजन नहीं मिल रहा है हम भगवान जगन्नाथ ये हमें सेवा का मौका देते हैं जिसके द्वारा हम शुद्ध होते हैं तो ऐसे भगवान जगन्नाथ को वो निवेदन करते हैं कि आप क्या कीजिए हाँ पूरे दिन आस्वादन करते रहिए और आनंद प्राप्त कीजिए और तीसरी चीज़ वो कहते हैं इंद्रदम्न की मुझे कोई संतान नहीं चाहिए तो गुंडिचा को उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा महारानी हाँ इंद्रदम्न की जो पत्नी थे उनको थोड़ा सा दुख होता है लेकिन भगवान कहते अरे इस संसार के पुत्र जन्म लेते हैं और एक दिन क्या हो जाते हैं मर जाते हैं लेकिन हम तीनों क्या है आपके शाश्वत पुत्र है हम तीनों आपके शाश्वत संतान हैं तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये राजा इंद्रदिमन के क्या है शाश्वत संतान है इसलिए आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो जगन्नाथ मंदिर है उसको नीलाचल कहा जाता है वो द्वारका का प्रतिनिधित्व करता है जो मेन टेंपल है जगन्नाथपुरी में और वहां से तीन किलोमीटर दूरी पर दूसरा मंदिर है उसको क्या कहते हैं गुंडीचा मंदिर वो है वृंदावन को वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है जो गुंडीचा मंदिर है वो जगन्नाथ का बर्थ प्लेस है सबसे पहले विग्रह रूप में जगन्नाथ कहा प्रकट हुए थे तो वो गुंडीचा मंदिर के स्थान में उसको महावेदी कहते हैं तो भगवान साल में नौ दिन के लिए क्या करते हैं अपना मेन मंदिर छोड़ते हैं और उस मंदिर में जाते किस मिलने के लिए अपनी माता कौन है उनकी माता गुंडीचा क्योंकि उन्होंने कहा था हम आपकी क्या है संतान है तो आज भी ये जो रथ यात्रा है भगवान बाहर निकलते रथ के ऊपर विराजमान होकर वहाँ गुंडीशाह जो उनकी माता है उसको मिलने के लिए इसलिए उड़ीसा में उड़ीस उड़िया भाषा में उस, उस मंदिर को कहते हैं माओसी माँ मंदिर क्या कहते हैं माओसी क्योंकि माँ के बहन को क्या मौसी कहा जाता है ना तो वह उस मंदिर को कहते हैं क्योंकि भगवान की वो माता हैं भगवान जगन्नाथ वहाँ जाते हैं तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ इस संसार में प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर हम सब जीवों का कल्याण करना चाहते हैं तो ऐसे भगवान जगन्नाथ के हजारों हजारों भक्त वे हैं तो जगन्नाथ को हमें अपना हमेशा मानना चाहिए इसलिए मैं सुबह कह रहा था महाप्रभु कहते हैं आमा बिना बंदुआर के अच्छे तो मुझसे बढ़कर अपना बंधु कोई और नहीं है और वास्तव में कौन ही जगत में हमारा हम्म जब शास्त्र कहते हैं जब किसी वृक्ष के ऊपर फल आदि होते हैं तो सारे पंछी वहां आ जाते हैं और जैसे वृक्ष के फल आदि खत्म हो जाते तो पंछी वहां से उड़ जाते हैं उसी प्रकार से व्यक्ति के पास जब धन है कई सारी चीजें हैं, तो लोग उसके मित्र बन जाते हैं लेकिन उसके जीवन में जब विपद आती है तो सारे लोग उससे रिश्तेदार पारिवारिक जन सब दूर होने लगते हैं तो लेकिन भगवान का ऐसे नहीं है भगवान चाहे हमारे जीवन में कोई भी स्थिति क्यों ना हो भगवान हर समय क्या करते हैं हमारे साथ होते हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे आपका जो असली बंधु या फ्रेंड मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है इसलिए जगन्नाथपुरी ये विशेष स्थल है क्योंकि शास्त्रों शास्त्र कहते हैं वर्षा नाम भारत श्रेष्ठ जितने वर्ष हैं अलग अलग वर्ष हैं पूरे पृथ्वी में उसमें भारत वर्ष सबसे श्रेष्ठ है और भारत में भी उत्कल बहुत श्रेष्ठ है उत्कल मीन्स क्या ओरिसा उत्कल भारत में सर्वश्रेष्ठ स्कंद पुराण में वर्णित किया है क्योंकि उत्कल में भगवान प्रकट हो गए हैं साक्षात और वो उत्कल स्थान इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान ने अपने विष्णु फॉर्म में जब गया का वध किया था और वहां वो जाकर भगवान क्या किए कि नाचने लगे वहां उत्कल में नाचते नाचते उनके जो चार हाथों में जो चार आयुध है शंकर चक्र गदा पद्म वो गिर जाता है गिर क्या वो फेंक देते नाचते हुए हमको साथ में रखते हैं मोबाइल को नहीं फेंकते लेकिन नहीं कीर्तन भी होता है तो पकड़ पकड़ के नाचते हाँ लेकिन भगवान ने अपना या हमारा आयुध है हाँ, हम सबका ये हमारे पास है। भगवान के जो चार आयुध थे उन्होंने इतने आनंदित हो गए नाचते नाचते भगवान ने उन आयुधों को छोड़ दिया और वो उत्कल में सारे गिरे तो वहां चार क्षेत्र बने शंख चक्र गदा पद्म क्षेत्र तो शंख क्षेत्र है जगन्नाथपुरी और चक्र क्षेत्र है भुवनेश्वर और गदा क्षेत्र है जाजपुर आपको जाजपुर पता होगा जाजपुर और पद्म क्षेत्र है कोणार्क कोणार्क ये चार बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां बहुत सारे चीजों का वर्णन आता है तो भगवान इन चार चीजों को वहां गिरा देते जिसके कारण ये महान चारों इंपॉर्टेंट धाम या स्थान बने हर ये उत्कल नाम भी ध्रुव महाराज के पुत्र थे जिनका नाम था उत्कल जिन्होंने वहाँ शासन किया था जिसके कारण ये ओरिसा का नाम क्या पड़ा था उत्कल पड़ा था तो भगवान ऐसे स्थान में प्रकट होते हैं इसलिए शास्त्र कहते हैं ये ओरिसा के जो लोग हैं वो जगन्नाथ के बहुत प्रिय हैं और उनका वर्णन बहुत अधिक आता है कि वो बहुत महान है तो इसलिए हमारी महानता को और हम महान बना सकते हैं जब हम भगवान जगन्नाथ की शरण ग्रहण करते हैं हाँ तो ये जान लेते हैं कि कृष्ण ही मेरे असली हितेशी है असली बंधु हैं इसलिए वर्णन आता है अपने एक लीला सुनी भी होगी इस समय एक स्थान है जाजपुर जहाँ एक जब ये अकाल पड़ा था बहुत ही बड़ा तो वहाँ एक ब्राह्मण बहुत ही दुखी था उनके घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था और उनकी पत्नी हमेशा कहती थी बाहर जाओ बाहर जाओ कुछ भिक्षा मांग के लेके आ जाओ तो वो जाते थे बाहर भिक्षा वो कहता था कि लोगों के पास खुद के खाने के लिए नहीं है मुझे कौन भिक्षा देगा वो खाली हाथ वापस आ जाता तो ऐसी स्थिति हो गई घर में कि बच्चे और सबके लिए कुछ खाने के लिए नहीं बचा तो उन्होंने कहा पत्नी कहती आपका कोई बंधु या रिश्तेदार मित्र कोई नहीं है जिनके घर हम चलते हैं ये जो ब्राह्मण था इसका बहुत फेद था किस पर फेत था जगन्नाथ के ऊपर कहते इस संसार में मेरा केवल एक ही बंधु है और वो कौन है जगन्नाथ ये पत्नी को नहीं बोला कि जगन्नाथ है वो कहते है, एक बंधु है हम उनके घर चलते हैं वो हमारी रक्षा करेंगे वो हमारे देखभाल करेंगे तो उनके तीन बच्चे थे उस, आ, उस आ, थैंक यू उस ब्राह्मण ने जिनका नाम था बंधु मोहंती क्या नाम था बंदी मोहंती हंधु मोहंती बंधु मोहंती निकल पड़ा वहां से उन्होंने दो बच्चों को दो कंधे में ले लिया और पत्नी ने एक बच्चे को लिया और उनकी यात्रा शुरू हो गई जाजपुर से लेकर जगन्नाथपुरी बस से आप आते तो साढ़े तीन घंटे लगते कितने साढ़े वो पूरे निकल पड़े वहाँ जगन्नाथ जी को मिलने के लिए और जैसे जैसे ये गए और भगवान जगन्नाथ के स्थान में या पूरे में पहुँचे तब तो संध्याकाल संध्याकालीन समय हो गया था जैसे मंदिर के सामने पहुँचे कि हजारों लोग श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर में जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं और ये मंदिर के गेट के पास ही पहुँचे लेकिन अंदर नहीं जा रहे थे उनके पत्नी उनकी पत्नी बच्चे आदि भूख प्याज से बहुत व्याकुल हो रहे थे उनको पत्नी कहती कि बच्चे तो रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं हाँ आपके बंधु का घर कहाँ है कहते देखो यही है मेरा जो मित्र है उसका ये घर है लेकिन आज वो बहुत बिजी है बहुत गेस्ट उसके घर आ रहे हैं आज हमें प्रवेश नहीं हम कल देखते कल सोचते हैं तभी तो सोचे पत्नी को क्या समझाओ हाँ तो उन्होंने कहा नहीं आज हम यहाँ ही यह एक कोने में रह जाते हैं तो मंदिर का दक्षिण द्वार है आज भी आप जाते हो जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण गेट पर चार द्वार है ना चारों साइड में पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऐसे चार द्वार है तो ये लोग दक्षिण द्वार में बैठ गए और बैठ गए तो पूरी रात्र होने लगी कुछ कैसे जा भी नहीं पा रहे थे अंदर और कैसे खाए तो क्या खाएं इसको चिंता थी लेकिन इसका फेत किस पर था पूर्ण रूपये भगवान जगन्नाथ के ऊपर था इसलिए जो श्रद्धा है वो वास्तव में कृष्ण को खरीद लेती है हाँ श्रद्धा शब्द कहले सदृढ़ विश्वास कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म करना मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा हाँ तो मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है हाँ सारे कार्य मेरे पूर्ण हो जाते हैं उसके द्वारा ये ये फेत किस में था श्रील प्रभुपाद में था सत्तर साल की आयु चालीस रुपए हाथ में वृद्धा अवस्था कोई पूछने वाला भी नहीं था और वो व्यक्ति निकला है कहाँ जाने के लिए निकला है अमेरिका में कहे तो वहाँ जाके इस पूरे संसार को भक्त बनाऊंगा सोचो क्या लेवल होगा उनके श्रद्धा का और जब वो निकले कोलकत्ता जो पोर्ट था जहाज पर बैठने के लिए जलदूत वहाँ कोई उनको छोड़ने के लिए नहीं आ रहा था हम घर से बाहर निकलते तो हमारे घर की चार सेना बाहर खड़ी हो जाती है नहीं घर के चार पांच लोग आ जाते हैं हमें ऑफिस भी जा रहे तो छोड़ने के लिए आते हैं दूसरे देश जा रहे तो तब भी छोड़ने आते हैं लेकिन यहाँ प्रभु पा जब निकले कोई उनको छोड़ने के लिए नहीं था अकेले निकल पड़े थे कितना फेद था उनका कृष्ण में कृष्ण के नाम आदि में तो ऐसे ही जो बंधु मोहनती है वो वहां रुके देखा कि अभी बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं पत्नी रो रही है खाने के लिए कुछ नहीं है तो जहाँ दक्षिण द्वार है वहाँ जगन्नाथ का किचन है और किचन बहुत ही बड़ा है एक ही समय में 40 से पचास हजार लोगों के लिए है एक ही साथ हाँ भोजन बन सकता है इतना बड़ा किचन है जिसमें जब वो भोजन बनता है और जो राइस का जो पानी था वो बाहर निकल जा रहा था किचन से और वो जब नीचे आता इस द्वार के पास तो वहाँ इन्होंने मटका का एक टुकड़ा लिया मटका और उसको वो पानी ले लिया उसको क्या कहते हैं पेज या जो भी है पेजो जो तो, वहाँ पेजा नाला भी है। तो उसको लिया और आपने पत्नी को और बच्चों को पिलाया वो पी के ये पत्नी बच्चे सो गए और यह जगन्नाथ जी अंदर सोचते जा रहे किसके बारे में सोच रहे थे बंधु मोहंती के बारे में एक्चुअली हम जितना कृष्ण के बारे में सोचते हैं उनका स्मरण करते हैं उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं उतनी ही मात्रा में कृष्ण हमारे बारे में सोचते हैं इसलिए गीता है, आप आपका भजन करूंगा भौतिक जगत में भी हम देखते ना कोई हमसे जितना रेसिप्रोकेट करता है हम भी उतनी मात्रा में उस व्यक्ति से क्या करते हैं आदान प्रदान करते हैं उतनी मात्रा में प्रेम के संबंध उनसे रखते हैं उतनी मात्रा में उसको देते हैं लेते हैं तो वैसे ही भगवान कहते हैं जब देखा कि इतना इस व्यक्ति का फेथ है जिसने मुझे अपना बंधु स्वीकार किया है ऐसा बंधु महंती वहां आया था तो भगवान जगन्नाथ अपने अल्टर में बैठ के उनको रहा नहीं जा रहा था उनको लग रहा था कब मैं बाहर निकलू और इस मेरे भक्त को मिलू कृष्ण इतने लालयत होते हैं तो जब ये इन्होंने वो राइस का जो पानी है वो पी लिया ये सारे सो गए पुजारियों ने मंदिर में भगवान का फाइनल शयन आरती किया जब जगन्नाथ का आखिरी आरती होता है तो भगवान एक वेश धारण करते हैं क्लोथ्स जिसको कहते हैं बड़ा श्रृंगार वेश मतलब जगन्नाथ रात को सोने से पहले दिन भर तो बहुत ओप्युलट ड्रेसेस पहनते हैं बहुत ही ओप्युलेंट लेकिन जब उनको सोना होता है तो भगवान एक वेश पहनते हैं जिसको कहते है बड़ा श्रृंगार वेश वो केवल फ्लावर्स और तुलसी से बना होता है और वो वो कहा का वेश है वृंदावन का वेश है तो जगन्नाथ जी रात्रि में केवल वृंदावन के वेश को वृंदावन के मूड को धारण करते हैं तभी उनको वास्तव में निद्रा आती है तो लेकिन आज भगवान को नींद नहीं आ रही थी वो सोच रहे थे कब ये पुजारी लोग दरवाजा बंद करे और मैं बाहर चला जाऊं तो पुजारियों ने शयन आरती की दरवाजे बंद हो गए और सारे पुजारी चले जाते मंदिर के बाहर तो भगवान जगन्नाथ उतरते हैं वो तो कहां से उनका रत्न सिंहासन बहुत ऊंचा है वहां से ऐसे पाँव नीचे डालते हैं जगन्नाथ को पाँव भी हैं भगवान कहते हैं ऐसे लगता है मुझे पाँव नहीं लेकिन मैं चलता हूँ मुझे हाथ नहीं लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ हाथ से खाता भी हूँ हाँ तो भगवान उतरते हैं और उतरकर उनका जो व्यंजन थे बहुत सारे प्रसाद के जो भोगा के व्यंजन थे उनका अपना थाली निकालते हैं प्लेट जिसको सुवर्ण थाल कहते हैं जिसमें भगवान को विशेष व्यंजन अर्पित किए जाते हैं वो सुवर्ण थाल को लेते हैं उसमें कई सारे व्यंजन डालते हैं और स्वयं अपने हाथ में क्या करते हैं उस थाली को डाल लेकर निकलते हैं और जैसे दक्षिण द्वार में जाते द्वार के बाहर वहां से जगन्नाथ जी आवाज लगा रहे हैं भगवान कह रहे बंधु मोहंती बंधु मोहंती कौन है, है? है। उठ जाता है कहते अच्छा तो मेरा ही नाम है लेकिन एक नाम के कई लोग होते हैं तो शायद कोई और होगा कोई और बंधु मोहंती होगा तो जगन्नाथ जी कहते हैं उसके गांव का नाम लिया कहा का नाम लिया गांव का कहते जो जाजपुर नामक गांव से आया हुआ बंधु महानी कौन है तो ये कहते अच्छा मैं हूं आ? तो फिर भगवान ये थाल देते आ? वो एक ब्राह्मण के वेश में आते भगवान उस दरवाजे से बाहर और वो ढका हुआ थाल उनको देते जैसे खोलता है रात्रि का समय था उसने देखा नहीं ये सोने का थाली है या क्या है वो इतना आनंदित होता है वो खाते है पत्नी बच्चे सब प्रसाद पाते हैं और प्रसाद पाकर क्या है तृप्त हो जाते हैं जगन्नाथ प्रसाद इसलिए शास्त्र कहते जगन्नाथपुरी जाओ तो केवल वहां जाकर क्या खाते रहो जगन्नाथ का प्रसाद इतने अधिक व्यंजन है जगन्नाथ प्रसाद खाते रहो वहां खाते रहो हाँ तो आप शुद्ध हो जाओगे हाँ भगवान का भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए सबसे पावरफुल चीज है उनका नाम क्या है नाम जब करना हाँ क्योंकि भगवान कोई व्यक्ति नाम जब करते तो उससे आकृष्ट हो जाते हैं लेकिन आम से वो भी नहीं हो रहा है तो कम से कम क्या करना चाहिए हमें हाँ? प्रसाद पाना चाहिए <laughs> क्योंकि कम से कम ठीक है यहाँ तक हम हाँ, उतना तो कर ही सकते हैं तो भगवान बहुत आनंदित होते हैं उनका वो उचिष्ट कोई खाता है तो जब इन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया थाली देने के लिए वापस गए तो देखा वो ब्राह्मण नहीं है वहां उन्होंने अपने ऊपर ही जो वस्त्र था उसमें उस थाली को बांधा उसका तकिया बना के सो गए रास्ते में ही मध्य रात्रि का समय था पत्नी बच्चे और सुबह जब मंगल आरती हो गई भगवान के दरवाजे खोले देखा जब भोग लगाने का समय हो गया जगन्नाथ का तो वह क्या नहीं था थाली मिसिंग थे सारे पुजारी चिल्लाने लगे एक दूसरे को कहते तुमने कुछ हो तुम तुमने किया होगा हाँ तुम तुमने गायब किया होगा तो वहाँ हाहा कर मच गया सारे पुजारी कहते सुवर्ण थाल कहा गया सुवर्ण थाल कहा गया तो राजा भी जब आ जाते हैं वो पुजारियों को डांटने लगते हैं पीटने लगते हैं लेकिन थाल नहीं मिल रहा था लेकिन जैसे सूर्य उदित हुआ काफी और चमकने लगा ये थाल जहां ये सो रहे थे दूर से ही चमकने लगी वो थाली तो जो लोग आ रहे थे जा रहे थे रास्ते में उन्होंने देखा कुछ तो चमक रहा है वहां और गए तो वो देखा कि ये व्यक्ति ये तो जगन्नाथ का थाली है वहां पूरे जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में न्यूज फैला था कि थाली चोरी हो गई है भगवान जिसमें प्रसाद भोगा स्वीकार करते हैं तो उनको पकड़ा गया बंधु महंति को ये राजा उनके सैनिकों ने मारा पीटा और कहा डाल दिया जेल के अंदर डाल दिया अभी दिन का समय था जगन्नाथ जी का क्रोध अनावर हो रहा था ये जगन्नाथ जी को जब क्रोध आता है ना तो किसी की खैर नहीं है हाँ वो बहुत भयावह है हाँ जैसे और बहुत पावरफुल है भगवान जगन्नाथ जैसे आप मायापुर जाओगे तो वहाँ जगन्नाथ का टेंपल है राजापुर हाँ आप जो डिवोट गए या सुना होगा तो वहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े सावधान रहते हैं दोनों बड़े सावधान होते हैं जगन्नाथ बलदेव वो जागृत विग्रह है क्योंकि वहां जाओगे तो जनरली मंदिरों में जाओगे तो एक आल्टर होता है बड़े स्थान ऊपर भगवान होते हैं हम नीचे से दर्शन करते बड़ा अंतर होता है लेकिन मायापुर में जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें ऐसे ही है मतलब इधर जगन्नाथ जाए और आप इधर हो भगवान नीचे ही बैठे हैं तो वहाँ स्कूल के बच्चे आते हैं आते थे उस समय और सब लोग जाते हैं तो एक बार स्कूल के तीन बच्चे वहाँ गए एक, एक छोटी सी लड़की थी और दो तीन बच्चे थे तो ये सब ऐसे देख रहे थे तो एक छोटी सी लड़के ने कहा देखो ये जो बीच वाली है ना पीली वो कहती है बच्ची कहती है है ना जो बैठी है वहाँ उसके गले में बड़े सुंदर सुंदर हार है हाँ वो बच्चे कहती मुझे भी चाहिए वो दूसरे बच्चों को अगर जाओ तो पुजारी नहीं था वहाँ जाओ उसके गले से खींच के ले लो जैसे ये बच्चा अंदर गया मतलब गर्भ्र जहाँ भगवान होते वहाँ अंदर गया कोई बीच में ऐसा पार्टीशन नहीं था अंदर गया जैसे सुभद्रा के गले में ऐसे हाथ डाला ना उसके गले का हार ऐसे निकालने के लिए बलदेव ने एक थप्पड़ मारे <laughs> बच्चा इतना दूर गिर गया उसकी कोई सीमा नहीं है और एक बार तो ऐसे हुआ वहा जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था जगन्नाथ मंदिर का वहां तो एक व्यक्ति क्या करता था रोज एक मार्बल आ, कपड़े में बांध के गायब करता था रोज एक मार्बल का पिर्स वो अपने घर का जो हा हॉल है वो उसमें वो लग रहा था मेरा भी घर में मार्बल लगा दूंगा सारा तो आय से जब हुआ तो काफी मार्बल गायब हो गए जब जगन्नाथ की सेवा में कुछ ऐसी कोई ये करता है तो सबसे ज़्यादा गुस्सा बलराम को आता है किसको आता है बलराम तो बलराम जी ने सोचा अच्छा मेरे प्रभु का मंदिर बन रहा है उसमें यह व्यक्ति मार्बल का टुकड़ा हर समय गायब कर रहा है इसको छोड़ूंगा नहीं फिर रात को ये जाते हैं आ, ये उनका कार्यक्रम ही है किसी को दंडित करने कब पहुँचते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों पहुंचते है <laughs> हाँ और ये बलराम इतने गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि कृष्ण की सेवा में जो भी चीज इस्तेमाल होती है वो किसका प्राकट्य है बलराम का टेंपल बलराम है ये मृदंगा बलराम है ये जो उड़न आल्टर है वो भी कौन है बलराम है कोई भी वस्तु आप भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते वो कौन है बलराम का प्राकट्य हैं तो यहाँ बलराम उसके घर गए जगन्नाथ सुभद्रा तीनों गए तीनों भाई बहन है ना एक साथ रहते हैं ये गए और बलराम चढ़ गए उसके सीने में सो रहा था या छाती में बैठ गए और उसको मारने लगे मार्बल ले आता है तुम <laughs> उसको भगवान दंडित कर रहे थे तो बलराम को जगन्नाथ कहता कहते अरे तुम नीचे उतर मुझे चांस दो बलराम तो जगन्नाथ जी भी ट्राई करते हैं तो दूसरे दिन वो व्यक्ति पूरा बैलगाड़ी भर के जितने मार्बल ले गया था उतने और और एक्स्ट्रा मार्बल लेके पहुंच जाता है कहता है जगन्नाथ के साथ कुछ और नहीं करना है एक बार तो ऐसे हो गया एक मंदिर में दूध देने वाला ना क्या कहते उसको ग्वाला जो है दूध देता था उसको लगा ये मंदिर है जगन्नाथ का क्या है पानी डाल के देवी तो भगवान को क्या पता चलेगा हमारे हमेशा यही भावना रहती है है ना हमारे लिए सब ऑर्गेनिक होना चाहिए ये होना चाहिए कि जगन्नाथ को क्या है पानी डाल के दो तो भी चलेगा ऐसी स्थिति है तो ऐसे जब उसने सोचा तो वो रोज पानी डाल के देता था अभी मंदिर के भक्त भी पुजारीगण भी इतने ध्यान नहीं देते उनके पास इतनी सेवा है सब है तो जब ऐसे दे रहा था तो कुछ ही दिनों में उसका जितना भी दूध था वो हमेशा खराब होने लगा एक हफ्ता हो गया दस दिन हो गए कई दिनों से दूध नहीं दे पा रहा था वो तो सिक्योरिटी गार्ड जो मंदिर का तो है अरे तुम बहुत दिनों से आने रहे हो दूध देने के लिए कहते दूध खराब हो रहा है मेरा आजकल तो सिक्योरिटी गार्ड उसको कहता है अरे तुम पानी तो नहीं डालते ना दूध <laughs> पानी डाल के तो नहीं देते भगवान जगन्नाथ को कहता हाँ पानी डाल के देता कहते कल से मत डालना पानी मंदिर में वैसे दूध दो प्योर दूध दे दो तो उसने जब देना शुरू किया तो उसके बाद उसका दूध क्या हो जाता है ठीक रहता है तो ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं तो ये गए इन्होंने देखा फिर जगन्नाथ ने सोचा कि अभी मेरे भक्त को इस बंधु महंति को रखा इन्होंने जेल में मारा पीटा है फिर अभी भगवान शाम संध्या का समय देख रहे थे तो जब संध्या का समय हो गया ये राजा जब सो रहा था जगन्नाथपुरी का क्योंकि जगन्नाथपुरी में कुछ भी हो जाए सबसे पहले किसको पकड़ा जाता है राजा, राजा, राजा को है ना कुछ भी हो जाए तो मैनेजर को पकड़ते कि नहीं हाँ वैसे ही है तो वैसे ही राजा को क्योंकि राजा का जगन्नाथ का जो प्रथम सेवक है वो कौन है किंग है राजा है गजपति है ये पहला है उसको चलंती विष्णु कहा जाता है और इस समय उनको चलन विष्णु कहते हैं उन भगवान का ही दर्जा दिया जा जाता जा जा है क्योंकि महान सेवक है वो सेव्य भगवान जैसे सेवक भगवान सेव्य भगवान तो ये सेवक भगवान ही है वास्तव में तो ऐसे राजा जब सो रहा था भगवान गए उनके पास और उनको कहा कि अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है हर राजा को चिल्लाने लगे कहते हैं मेरे भक्तों को तुमने मारा पेटा जेल में रखा है तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है तुम अपने थाली में उसको खिलाते हो कि नहीं खिलाते मैंने अपने थाली में मेरे गेस्ट को खिलाया तुम्हें प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बताओ मुझे जगन्नाथ आग बबूला हो रहे थे ना गुस्सा हो रहे थे राजा ऐसे काँप रहा था वहाँ कहते अभी जाओ हाँ सब कुछ क्या करो ठीक करो तो राजा उठता है और जाके बंदू मोहंती के चरणों में गिरता है और बंधु मोहनती के लिए जगन्नाथ मंदिर के साथ ही क्या करता है उनके लिए घर का निर्माण करता है और सारे उनकी चीज़ों का ध्यान रखता है तो इस प्रकार से देखा जाता है कि व्यक्ति ये जान लेना चाहिए व्यक्ति को कि हमारे असली बंधु कौन है कृष्ण है जो असली हितेशी हैं एक्चुअली हमारी स्थिति क्या है प्रभुपात कहते जो इंडियंस है वो भगवान के बहुत नज़दीक हैं लेकिन उनकी समस्या क्या है वो कृष्ण से बहिर्मुख है उन्होंने क्या किया है कृष्ण की ओर अपने पेट की है और अमेरिका की ओर अपना क्या किया है मुख किया है आ, ये वहां हमारे भक्त लोग एक आरती गाते हैं तो कहते मोर यही अभिलाष अमेरिका देवोवास <laughs> वो तुलसी आरती है लेकिन उसके बीच में विलास कुंज शब्द है तो उसमें क्या विलास कुंज ये वृंदावन का नाम है क्योंकि वृंदावन कुंजों से बना हुआ है उसको विलास कुंज कहते हैं तो उसकी जगह भक्तों ने क्या नाम डाल दिया अमेरिका तो कहते हैं देते भारतवासियों का ये दुर्भाग्य है कि वो बेचारे कृष्ण के इतने नजदीक है लेकिन उन्होंने कृष्ण की ओर मुख किया है और वो अमेरिका की ओर देख रहे हैं लेकिन अमेरिका के लोग दूर है लेकिन वो किसकी ओर देख रहे हैं जगन्नाथपुरी जगन्नाथ की ओर देख रहे हैं इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इस संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए जगन्नाथ के अलावा कोई नहीं है इतने पतित पावन हैं इसलिए तो प्रभुपाद ने इसकोन में सबसे पहले किसी विग्रह की स्थापना की थी तो वो कौन से विग्रह थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बल्कि भगवान प्रकट हो गए इसकोन में अपने आप ही आ गए जब प्रभुपाद वहां थे अमेरिका में तो उस समय उनकी एक सेविका महालती एक इंडियन स्टोर में गए थे तो वहाँ उसको एक डॉल नजर आई हाँ वो लेके आते कि स्वामी जी ये आपके लिए मैं इंडियन स्टोर से डॉल लाई हूँ इतनी छोटी सी डॉल जगन्नाथ थे उसको क्या पता ये जगन्नाथ इंडिया से कुछ डॉल आई है स्वामी जी को गिफ्ट करना है तो इंडियन वस्तु कुछ दे देती हूँ वो लेके गया और दिखाया उसने निकाल कर ऐसे प्रभुपाद ऐसे आसन में बैठे थे वहाँ से प्रभुपाद दंडावत करते कहते तुमने ओ जो जगत जगत के नाथ है उसको लेके आई हो ये कोई इंडियन डॉल नहीं है जगत के नाथ को लेके आई हो प्रभुपाद ने दंडवत किया प्रणाम किया प्रभुपाद कहते हैं ये अकेले नहीं होते उनके साथ कितने और दो, दो। वो कहा है जाओ लेके आओ उनको भी लेके आओ वो मालती दासी दौड़ती है इंडियन स्टोर में और इन दोनों को भी लेके आती है हाँ सुभद्रा को भी लाती है और बलराम को भी लाती है और फिर मालती देवी के जो पति है श्याम प्रभुप कहते आप में से कौन है जो ये जो छोटे से मूर्ति उनको कारपेंटर कोई वर्क जानता है तो आप बड़ा कौन बना सकता है तो उन्हीं के पति थे वो कहते मैं हम जानते हैं तो उन्होंने फिर बड़े बड़े विग्रह बनाए और फिर उनकी सेवा आराधना सब कुछ शुरू हुआ तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हमारे जीवन में हो सकता है और प्रभु जी भाग्यवान है कि उनके घर में कौन प्रकट हो गए हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्र तो आपको सबको यहाँ आते रहना चाहिए अरे पुरी है यहाँ आके क्या करना चाहिए दर्शन ग्रहण करना चाहिए उनका हरे और प्रसाद सबसे महत्वपूर्ण क्या है प्रसाद जहा जगन्नाथ वहां क्या है प्रसाद है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे शील प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमनंदे